द्रम कर्णेवा भद्रे ओ शयुक्यकारिगा अद्वैत प्रकरण के पंचम कार्य के ऊपर चल रहा था जिसमें पूर्वादि ने शंका उठाई थी आत्मा वेदांति आत्मा को एक मानते हैं आत्मा एक मानने पर एक के सुखी दुखी होने पर सब में सुखी दुखी होने की संभावना है क्यों तो आत्मा एक ही है इत्यादि तो जन्म मृत्यु में भी एक जन्म से सबकी जन्म मृत्यु आ होगी इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण है जो व्यवस्था है सुख दुखावधि भिन्न भिन्न व्यवस्था है एक सुखी है एक दुखी है तो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक सांख्यों का कहना होगा जो आत्मा अनेक है। आत्मा में भेद है। तो सिद्धांत ने उसका खंडन किया मान भेद औपाधिक भेद को लेकर के सारे व्यवहार सिद्ध हो जाएंगे वास्तविक भेदभा की आवश्यकता नहीं है कैसे तो कारिका कहा इत ही कश्मीन रजो धुमा दुबी न सर्वे संवि जमते तब जीवा सुखा दिए चल रही है खुशी के बाद शीका में थोड़ा आप उलझन लगता होगा थोड़ा गहराई भी गए हुए हैं तो जैसे आकाश एक ही है वह उस आकाश के जब घट घटरूपी उपाधि अनेक बन जाते हैं तो घटाकाश कई दिखाई पड़ आकाश कई दिखाई, दिखाई पड़ते हैं तो आकाश का वास्तव में भेद नहीं है घट का भेद से आकाश का भेद दिखाई दे रहा है तो उसमें से जो एक ही आकाश अनेक रूप में दिख रहा है उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण तो एक घट के भीतर में मिट्टी धूल भर जाने से अथवा अग्नि जलादि धुआं हो गया धुआं से भर गया तो एक घटा घटाकाश में धुआं आदि से भर जाने पर भी सभी घटाकाश धुआं आदि से नहीं है जैसे नहीं होते उसी प्रकार आत्मा भी ऐसा है जैसे घटाकाश उपाधि का है तो उपाधि काल में एक दूसरे के सुखी दुखी होने की संभावना है मन के धर्म लेकर के हो जाता है वास्तविक तो नहीं है, है।, है तो वास्तव में आत्मा सुखी नहीं सुख स्वरूप होता है विवाह में आनंद स्वरूप है नग लोग मानते आत्मा में सुख सम्वाय सम से उत्पन्न होता है क्या औपाधिक है मन का है सुख धर्म आत्मा ने दास्ता है उपाधि के कारण तो सिद्धांत ने कहा कि यह प्रश्न सांख्यों का हो नहीं सकता है आत्मभेदा तो है पुष्कर पलास्वत निर्लेप ऐसा मानते हो किसी भी सुख दुखादि से तो आत्मा नहीं होता कर्तृत्व भौतृत्व भौतृत्व भी हो वैसे काल्पनिक मानते वास्तविक भौतृत्व भी, तो भी नहीं मानते है वेदांधर ने कहा जब काल्पनिक भोक्तृत्व तो मान सकते हो बुद्धि के संबंध से भोक्तृत्व तो दिखता है बोलते हैं वास्तविक भोक्ता तो मानते नहीं असंग आत्मा को परतृत्व मानना क्या आपत्ति है क्यों सुर्खी बोलती है कर्ता भोक्ता कर्ता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता दोनों बोलती है तो औपाधिक भेद को लेकर के कर्ता आदि समझो और वास्तविक अभेद को लेकर के अकर्ता आदि समझो सिद्धांति वहां सांख्यों के लिए समझाएंगे तो सांख्य का प्रश्न हो नहीं सकता है इसलिए उन्हें हो सकता है कि आत्मा को वो सुखी दुखी आदि जन्म तो शिवता नहीं मानता असंग मानता है और आगे बात वैश्विकों का नैयिक आदि का उनके मत का खंडन चल रहा था उनके भी आत्मभेद मानने से काम नहीं चलेगा का। वास्तविक भेद हो ही नहीं सकता है आत्मा में जो इच्छा आदि नवगुण मानते हैं बुद्धि आदि नवगुण को मानते हैं वास्तव में आत्मा में गुण रह नहीं सकते उसी की चर्चा चल रही उन्होंने कहा था नैयायुगो ने दृष्टांत दिया था कि जैसे गुण आदि द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से हो सकते हैं उसी प्रकार इच्छा आदि भी आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं कहा था उसी का खंडन चल रहा था तो खंडन चल यदि ही यहां से पाठ बना है राष्ट्र में यदि ही पंखी है भाष्य विपक्ष दो समे इसमें गुणादि आत्मा में द्रव्य में सम्वा संबंध से रहते हैं इसमें संप्रतिपन्न नहीं है विवादित है हम नहीं मानते हम तो सदमात्र एक ही को द्रव्य मानते हैं उसी में सारी कल्पना मानते हैं जो गुणादि है वो विकल्पित है ये मानते हैं उसे विपक्ष में क्या मानते हैं यदि भिन्न हो द्रव्य से गुणादि भिन्न हो और आत्मा से इच्छादि भिन्न हो यह कहना चाह ये कहना चाहते हैं भाष्य में कहा यदि ही अत्यंता भिन्न एवं द्रव्याच्छा आदय आत्मना यदि ये, ये जो गुणादि जो छह पदार्थ मान है गुण कर्म सामान्य विशेष सम्भा जो पांच है अतिरिक्त है गुणादि वो माने द्रव्य से भिन्न मानते हैं वो वैशेषिकादि यदि भिन्न हो गुणादि द्रव्याद अत्यंत भिन्ना शिव गुणादय है गुणादि आ जाएगी गुणादि यदि भिन्न और इच्छादय से आत्मा यदि इच्छादि भी आत्मा से भिन्न हो वास्तविक भिन्न हो उस स्थिति में तथा जस द्रव्य तथा द्रव्येण तेषा संबंध अनुपत्ति अगर अत्यंत भिन्न वस्तु हो द्रव्य और गुणादि अत्यंत भिन्न हो तो उनका द्रव्य प्रसाद संबंध नहीं हो सकता इच्छादि भी आत्मा से अत्यंत भिन्न हो तो संबंध होना संभव नहीं है कैसे पहले टीका आदि में दिया था जैसे हिमालय और विन्ध्य का संबंध संभव नहीं है क्यों अत्यंत भिन्न है विंध्याचल कहां और हिमालय कहा संबंध हो ही नहीं सकता है कभी हिमालय का और विंध्याचल का संबंध हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्यों अत्यंत भिन्न है इसी प्रकार गुणादि अत्यंत भिन्न हो तो फिर संबंध आत्मा के द्रव्य के साथ संबंध होना संभव नहीं वैसे इच्छा आदि भी आत्मा से अत्यंत भिन्न मानेंगे तो संभव नहीं संबंध होना संभव नहीं जैसे हिमालय और विंध्याचल पहले दृष्टान्त दिया था देखें अत्य भिन्न हो यदि नैयायि गुणादिवाय संबंधित द्रव्य में रहते हैं भिन्न होते हैं अत्यो तो उस स्थिति में क्या होगा हिम विंध्योरी व दृष्टान दिया चाहे हिमालय का और विंध्याचल का संबंध होने नहीं सकता क्यों अत्यंत भिन्न होता द्रव्य से गुण कर्म आदि अत्यंत भिन्न हो तो हिमा हिमालय पर्वत का और विंध्याचल पहाड़ का जैसे संबंध होने सकता उस प्रकार यदि ऐसा हो और यदि चाहे आत्मा सकाशा इच्छा अत्यंत भिन्न भव्य और इच्छादि आत्मा से अत्यंत भिन्न यदि हों स्थिति में तथा गुणादि नाम द्रव्य एवं संबंध संवन, अनुपति इसलिए गुणादियों का द्रव्य साथ उसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता जैसे बिंद्याचल हिमालय दृष्टान उसी प्रकार आत्मा से अत्यंत भिन्न माने यदि इच्छादी को वो भी कोई भिन्द्याचल हिमालय के समान का संबंध हो ही नहीं सकता और तुम लोगों हुआ है इच्छादी आत्मा में संभावित संबंध से आत्मा में संभाव संबंध इत्यादि मानते संबंध नहीं दो नंबर की टिप्पणी अत्यंत भिन्ना तदेव भेद से अत्यंतत्व अत्यंत तो नाम यन विथा संबंध अना धर्मी प्रतियोगिता तो। भेद में अत्यंतत्व जो विशेषण है अत्यंत भेद तो या है वो अत्यंत तो क्या है वो यन मिथा जो वस्तु परस्पर संबंध का योग्य न होने वाला धर्मी और प्रतियोगी वाला है जिसमें संबंध आएगा धर्म जिसका प्रतियोगी होगा प्रतियोगी जिसमें कभी ये संबंध का योग्य न हो उन्हीं को अत्यंत भिन्न मानेंगे यही है अत्यंत भिन्न मानने पर फिर संवाय संबंध की कल्पना नहीं कर सका सपाओगे आपने इसी प्रकार इच्छा दिनाम से आत्मना ठीक हम कह रहे हैं इच्छा दिनाम से आत्मना तद अयोगा इच्छादियों का भी आत्मा के साथ में संवाद संबंध संभव नहीं है क्यों नहीं है अत्यंत भिन्न मानते हैं इच्छादि गुण है और आत्मा द्रव्य है नैयायिकों के मत में इच्छादी नाम से आत्मा तदात पारतंत्र सिद्धि तो आत्मा के साथ संबंध नहीं होता है तो परतंत्रता नहीं आयिक गुणादि का द्रव्य स्वतंत्र मानते गुणादि को परतंत्र में अभी सिद्ध नहीं होगा अत्यंत भिन्न भिन्न होगा तो जैसे हिमालय और विध्याचल दोनों स्वतंत्र है परतंत्र थोड़ी एक क्या अधिन नहीं हो पाएंगे दूसरे ना हिमालय विन्ध्याचल का अधीन होगा ना हिमालय का अधीन होगा नहीं हो क्यों स्वतंत्र है वो फिर इनमें पारतंत्र नहीं आना चाहिए गुणादी में अगर भिन्न हो तो आत्मा से भिन्न होते पारतंत्र इच्छादी को परतंत्र मानते हो वो नहीं हो पाएगा अत्यंत, अत्यंत भिन्ना सम्वाह सम्बंधा पारतंत्र पूर्वादि बोलता है महाराज अत्यंत भिन्न पदार्थों में भी पारतंत्र देखा है परतंत्रता देखी गई है इस बात नहीं है अत्यंत भिन्ना समवाह संबंध से पारतंत्र हो जाता है परतंत्रता है गुण को समवाय संबंध से द्रव्य में रहना पड़ेगा अवयव को अवय अवयवी को अवय में रहना पड़ेगा जाति को व्यक्ति में रहना पड़ेगा अत्यंत भिन्न है फिर भी संवाह संबंध से जाति को व्यक्ति में रहना पड़ता है ऐसा है अवय अबायव, अवय का संबंध है संबंध जाति व्यक्ति का संबंध है सम्वास गुणगुणी का संबंध है सम्वास और नित्य नित्य द्रव्यों का जो परस्पर संबंध होगा विशेष के साथ संबंध होगा ऐसा माना तो वो पूर्वादि बोलता है <clears throat> अत्यंत भिन्न अत्यंत भिन्न वस्तुओं का भी संबंध देखा है संबंध देखा अन्य संबंध तो नहीं देखा सम्वास देखा है वाय संबंधात पारतंत्र उत्पत्ति पारतंत्र की सिद्धि हो जाती है शंकते आदि शंका करेगा पारतंत्र की सिद्धि होती है कहा तो तीन चार की टिप्पणी पारतंत्र माने आदि नाम द्रव्य द्रव्याश्रित्व तो सिद्धि गुणादि अत्यंत भिन्न है द्रव्य से फिर भी संवाह संबंध से रह जाते हैं पारतंत्र सिद्धि हो जाएगी एक शंका करता इत्यादि भाष्य कहा दोनों के बीच में एकम अविष्य अपरम आश्रित अवतिष्ठ थे तु अयुत सिद्ध अवत सिद्ध की ऐसी व्याख्या है नई अयुकों ने तर्क संक्रमित किया है जिन दोनों में एकम अविन्यत तो जब तक एक का नाश नहीं होगा तब तक दूसरे में आश्रित होकर रहता देखा गया है एक का नाश होने पर तो आंत्र चला जाए जो भी होगा जैसा होगा जब तक एक का नाश नहीं होगा तब तक एक दूसरे में आश्रित होकर रहता उनको कहते हैं अवित हमारी गुरुद्व ने ऐसा सिखाया जैसे जाति और व्यक्ति एक नित्य है एक अनित्य है किंतु जब तक होते है दोनों माने जाति द्रव्य में आश्रित है जब तक है आयम ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मण तो जाति व्यक्ति में आश्रित है, है। क्यों जब दो में से कोई एक का नाश नहीं होगा जब व्यक्ति चला जाएगा तो जाति अन्य दिखाई पड़ती है तब तक आश्रित है जब तक व्यक्ति रहेगा किसी को आयु सिद्ध करते ये बोलना चाहते हैं अयुद्ध सिद्धा जो अयुद्ध सिद्ध पदार्थ है ये बताया जाति व्यक्ति अवय अवय गुणगुणी और क्रिया क्रियावान और नित्य द्रव्य और विशेष यही होते हैं तो हाँ। उसी में संभावय संबंधित कर कल्पना करते हैं लोग अयुत तो सिद्धान पदार्थान जो अयुसिद्ध पदार्थ होंगे उनका संभावय लक्षण संबंध संभावय स्वरूप संबंध हो जाता है अयुत तो वस्तु होते हैं दो में से एक का जब तक नाश नहीं होगा तब तक एक दूसरे पर आश्रित तो होकर रहता है उसी को तो अवत्य सिद्ध कहते हैं उन्हीं का संबंध तो समाज संबंध होता है भिन्न होने पर भी भिन्न होने पर भी ऐसा हो जाता है ऐसा पूर्ववादि कहे तो सिद्धांत नाम ऐसा नहीं कर सकते क्यों इच्छादिभ्यो अनित्यभ्यो आत्मा अनित्य से पूर्व सिद्धांत होता कहा सिद्ध होगा तो इच्छादि बाद में पैदा होते हैं और आत्मा अनादि काल से है तो साथ में है क्या दोनों साथ अवत सिद्ध मैंने एक साथ होना चाहिए ना एक के बिना दूसरे की सिद्धि न हो उसको अवित सिद्ध करना होगा किन्तु तो? आत्मा नित्य है अनादि काल से चल रहा है और ये इच्छा अभी उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं कहा से अव सिद्ध सिद्ध होगा ये कह रहे हैं सिद्धांत इच्छा अनित इच्छा आदि अनित्य है यदा कदाचित होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं अनित्य पदार्थों से आत्मनो नित्य से पूर्व सिद्धत्व आत्मा के जो नित्यत्व है वो पहले से सिद्ध है उनमें अयुक्त सिद्ध कहाँ सिर्फ सिद्धि की सिद्धि नहीं हो सकती है तुमने। शिद्ध शिद्ध नहीं आत्मा काल में इच्छा दी क्या नहीं। और इच्छादी काल में आत्मा को लेकर करेंगे वहां भी दोष देंगे टीकाकार आत्मा काल में भले इच्छा आदि न हो कंत इच्छा काल में तो आत्मा है ना ऐसा बोलेंगे उसमें भी दोष देंगे अनित्व आ जाएगा आत्मा दिखाएंगे यही भाष्य में बोलते हैं आत्मना अवित सिद्धत्व इच्छादी के तरफ से तो आत्मा में अवत्य सिद्धि नहीं हो सकती है वो अनित्य है आत्मा नित्य है तो आत्मा के तरफ से देखेंगे जब इच्छा पैदा होगी आत्मा रहे तो रहेगा ही अवत सिद्ध हो जाएंगे यही पूर्ववादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं आत्मना अवत सिद्धत्व इच्छा आदि के साथ आत्मा का आत्मा से सम्... मानेंगे अवत तो सिद्धत्व तो मानने पर नित्यभ्यो से पूर्व आत्मनादी इच्छादि के, के साथ आत्मा का नहीं ऐसा मानेंगे तो आत्मा का तो महत्व नित्य तो प्रसंग जैसे आत्मा के साथ में रहते हैं आत्मा के साथ रहने वाले मह、महत्व परिमाण है वो नित्य है तो इच्छा आदि भी आत्मा के तरफ से देखते हैं तो नित्य होना चाहिए नित्य है या अनित्य अनित्य आत्मा के तरफ से अयुत संभव नहीं इच्छा आदि के तरफ से भी संभव नहीं है बोलते थे अयोध्य सिद्ध नहीं संभाव होता है करके नहीं आए, ठीक सच्चा अनिष्टा हाँ वो हम मान लेंगे इच्छा आदि को नित्य मानेंगे ऐसा मानें। महत मानेंगे महत् परिमाणी समान नित्य मानेंगे कहना अनिष्टा है सिद्ध नहीं होगा उसमें आपके सिद्धांत की हानि हो होगी इच्छा आदि को तुम अनित्य मानते हो अनिष्ठा निर्मोक्ष प्रसंगात अगर इच्छादी नित्य हो तो क्या होगा कभी मुक्ति नहीं होगी जब तक तो विषयों की इच्छा बनी रहेगी फिर मुक्ति का तो बंधन में रहेगा मुक्ति का अभाव होगा और तुम्हारे गुरुजनों ने मुक्ति मानी हुई है किस प्रकार से मुक्ति का हाल नहीं आई क्या मोक्ष क्या है एक, एक, एक किस प्रकार के दुखध पांच इंद्रिया पांच प्रकार के ज्ञान पांच प्रकार के विषय पंद्रह हो जाते हैं और छह इंद्रिया मन से छह इंद्रिया छह इंद्रिया छह प्रकार के विषय मन भी इंद्रिया ने लिया है छह प्रकार की सुख आदि इंद्रियों का मन से होना है छह इंद्रिया छह प्रकार के विषय छह प्रकार का ज्ञान विष और शरीर और सुख दुख मिलकर के एक ये सब नाश हो जब कोई भी न रहे इसी का नाम है वो क्या ऐसे मानते हैं हमारे बहुत से प्रसन्न ठीक है कहते हैं अनिर्वचित प्रसंग इच्छा दिखी बंध इच्छा दी तो बंधन है आत्मा ही सैत नित्य अगर इच्छा दी आत्मा में निष्ठा बने इच्छा दी अगर नित्य हो चेत नृत्य सर सद आत्माबद्ध अगर इच्छा आदि हमेशा रहेंगे जैसे महत्व आत्मा में हमेशा रहता है उस प्रकार से इच्छादी रहे तो आत्माबद्ध ही होगा मुक्त होगा ही नहीं कभी यह दोष आ जाएगा ये कहा ठीक उसे देखिए सिद्धांत पूछते सिद्धो में भिन्न होने पर भी संवाद स्वरूप लक्षण घट जाता है संबंध हो जाता है ऐसा उन्होंने कहा भाष्य में कहा था ना अयुद्ध सिद्धान संवाह लक्षण संबंधों में विरुद्ध देते अयुद्ध सिद्ध पदार्थ में भी संवाद रूप स्वरूप रहेगा ही संवा हो सकता है कहा था उसके पूछते हैं कई विकल्प करके अयु सिद्ध पानी क्या जरा बताओ सिद्धांत पूछते हैं के बाद इधम अयुद्ध सिद्धत्मु सिद्धत्व तो बोलते तो क्या है अयुद सिद्धत्व जरा व्याख्या करो इसकी अपृथक काल तो का एक काल में होना इसका नाम अयुत सिद्ध है सिद्धत्व है कि पृथक अपृथक देश तो? अर्थात एक ही देश में दोनों का होना यह अयुत सिद्ध का लक्षण यह है दोनों एक देश में हो तीसरा पिकल उधर अपृथक स्वभावत्म अथवा एक ही स्वभाव वाले हों दोनों उनको अयुद्ध सिद्ध बोलना हो अथवा आघोषित का विवाह अयोग्यत्व अयोग्योग विभाग जिनका हो नहीं सकता तो है उनको अति सिद्ध मानना है माने कालत्व तो है अपृतक देशत्व तो है अथवा अपृतक स्वभावत्व है या चार में से क्या है अति सिद्धत्व ये चार ही विकल्प हो सकता है या तो एक ही काल में होना या एक ही देश में होना या एक ही स्वभाग वाले होना अथवा संयोग या विभाग के योग्य न हो ऐसे होना क्या मानते हो पूछ कर कहते हैं नाद्य पहले बार क्रम करेंगे टिप्पणी पांच की <laughs> तुम्हारे अवित सिद्ध का लक्षण एयोर दोयोर मध्य एकम अविश्य अपराश रितम एव अवतिष्ठते तव तो अवत सिद्ध हुई नैयायिक समय समय सिद्धांत नैयायिकों का सिद्धांत है समयबंद सिद्धांत क्या सिद्धांत है जिन दोनों पदार्थों में छात्र पदार्थ है हमारे पास के पास, उनमें से यह और दो मध्य जिन दोनों के बीच में एकम अविष्य जब तक एक का नाश नहीं होगा अभिनश्यपराश्रित तो हम दूसरे में आश्रित तो होकर रहता है तो वो दोनों मिलाकर के जो आश्रय और आश्रित दोनों को मिलाकर के अयु सिद्ध करते है आश्रय आश्रित दोनों को मिला करके कर उनका अयुद्ध सिद्ध का लक्षण है ती? नई आय का समय नई आयकों का सिद्धांत है सच है पारतंत्र में वह अर्थत फल जब वो दो, दो के बीच आएगा एक का जब तक नाइश नहीं होता तब तक, तक, तक रहना अर्थ से निकलेगा पारतंत्र से दो तो होता अभी घटाएंगे दिखा दी थी यह विकल्प थे उसी को यहाँ पर विकल्प किया जाता है चार क्या अपृतक काल अपृतक देश अथवा अपृतक स्वभाव या संयोग विभाग के योग्य नहीं चार में से क्या मानते हो कि मेरा प्रश्न किया की आहोषितिप्पणी में आपने जो बताया उनमें से एक भी नहीं हमारा लक्षण नहीं है हम तो कहते हैं एकम अभिनत अपरम अपराश्रितमशत चार जो आपने दिखाया एक भी नहीं ऐसा यदि बोले नहीं आए नईकमति भगवत उपतेष भगवत भगवत उतेश्ट। आपने, तो तो योर, योर तो हाँ। आपने जो चार विकल्प किया हमारे लक्षण में एक भी नहीं आता ऐसा क्या है तो ये है लक्षण जो चार बताया अपृथक कालत्व अपृतक देशत्व और अपृथक स्वभावत्व और संयोग विभाग अनहत्व ये चारों ने हमारा लक्षण कुछ और है हमारा जो तो कहना है यही और दो मध्य एकम अपराशो तो तब तो होती सिद्ध होती अपी बात हमारे गुरुजनों ने ऐसा स्वीकार किया है यदि ऐसा बोले तो सिद्धांत का मई बन तो, क्यों कहा समवाय असि संवाय की सिद्धि नहीं हो पाएगी संवाय की सिद्धि होने पर फिर एक आश्रित अनाश्रित तब देखा जाएगा आश्रित अनाश्रित तो तब देखा जाएगा मान पहले समवाय संबंध सिद्ध हो तो फिर उसको व्यक्ति को रखना न रखना आश्रित हो सकता नहीं हो सकता बाद की बात है समवाय सिद्ध समवाय सिद्ध नहीं हो सकता क्यों प्राक आश्रित तो लक्षण तो है समय की सिद्धि के लिए पहले आश्रित तो का लक्षण दिखाना पड़ेगा कैसे आश्रित होता है आश्रित घट समवाय की सिद्धि होगी समवाय की सिद्धि होगी तो आश्रित सिद्धि अनुन्यास्त्र दोष है समाय सिद्धि प्राक समवाय सिद्धि के पूर्व अवस्था में आश्रित तो घटित लक्षण से भक्तों तो आश्रितत्व घटित लक्षण बतलाना संभव नहीं होगा और समवाय सिद्धों आश्रित साय की सिद्धि होने पर आश्रितत्व की सिद्धि होगी और आश्रित माने आश्रितत्व की सिद्धि होने पर शाह माने समवाय की सिद्धिश्रे ध्यय अनुदोष आ जाए ये सिद्धांत का सिद्धांत ने कहा नाद्य पहला वाला तो होने साधा अयुत सिद्ध का लक्षण कालत हो नहीं सकता क्यों विकल्प विकल्प का सहन नहीं हो पाता विकल्प खड़ा होने वाला है क्यों किसके अपेक्षा वो अयुत सिद्ध होगा माने गुणों की अपेक्षा से आत्मा अवत सिद्ध होना है या आत्मा के अपेक्षा से गुणादि सिद्ध द्रव्य के अपेक्षा से गुणादि अवत सिद्ध होना है या गुणों की अपेक्षा से द्रव्य अविध सिद्ध होना है क्या होना है विकल्प है यार किसकी अपेक्षा लेकर के करना ये पूछते हैं किम कि अपेक्षाया पृथक कालत्व आत्मा में इच्छादी की अपेक्षा से अपृथक काल है भिन्न काल है एक काल में हम काल, काल एक काल में जब इच्छा है तभी आत्मा है इच्छा नहीं तो आत्मा नहीं अपृतक काल के अपेक्षा अपृत कालत्व आत्मा में जो काल अविध सिद्ध बोलना चाहते इच्छा और आत्मा को एक काल बोलना चाहते हो तो इच्छादी की अपेक्षा से अपृत कालत कि आत्मा अपेक्षा है अथवा आत्मा की अपेक्षा से इच्छादि में अपृतक कालत क्या है इति विकल्प है आधुनिक दूसरी पूर्व पक्ष जो था विकल्प क्या था इच्छादी की अपेक्षा से आत्मा में अपृतक काल इसका कानून करते हैं एक काल नोलेंगे इच्छादी काल अन्य काल असिधत्व इच्छादी काल से अन्य काल में अशुद्ध तो दिखाना है कि आत्म आत्मकाल समान कालत्वम कालत्व आत्मन आत्मा में आत्मकाल से समान कालत्व तो दिखाना है आत्मा आत्मना पहले किम के पहले आत्मा आत्मना शेष लगाना जाने आत्मा ना किम, किम इच्छादी अपेक्षा पृथक आत्मा ना जो बाद में टिप्पणी में दिया वो सूर्य में लगाना है पंक्ति का आत्मा न कि इच्छादी अपेक्षा अपृत में आत्मा में क्या इच्छादी की अपेक्षा से अपृतक कालतव लेना चाहते हो कि आत्मा अपेक्षा इच्छादी नाम अथवा आत्मा की अपेक्षा से इच्छादी में ऐसा विकल्प करके आदम दूसरे थी पहला वाला पक्ष नहीं हो पाएगा कौन आत्मा के लेख आत्मा से इच्छादी को अपृत काल दिखाना की अपेक्षा से आत्मा में लिखाना हो सकता न कर न इच्छादिप्यो अनित्यो इच्छादी अनित्य वस्तु है उनसे आत्मना नित्यश आत्मा तो नित्य है पहले से है पूर्व सिद्धत्वाद पहले से सिद्ध है अपृथक तो नहीं है इच्छादी के काल में आत्मा को होना संभव नहीं है पहले सिद्ध है इसलिए अवित सिद्ध हो नहीं सकता न अव तो उत्पत्ति अवित तो उत्पत्ति सिद्धि नहीं हो सकती है ठीक <coughs> है यदि आत्मना सह अपृथक काल तो नहीं नहीं हम आत्मा को लेकर मानेंगे अपृथक काल तो इच्छा के हाँ, तब तो आत्मा पहले से होने पर भी इच्छा काल में है ना यदि आत्मा पृथक काल तो इच्छा आदि ना आत्मा के साथ लेकर के इच्छा आदि को अपृतक काल मानते हैं ऐसा बोले तब क्या होगा आत्मा अनादिक अनादित वा, आत्मा तो अनादि है जब आत्मा तब इच्छा ऐसी होगी तो इच्छा को भी अनादि मानना पड़ेगा जैसे महत्व परिमाण है जब तुम्हारे मत में हमारे यहां आत्मा में परिमाण नहीं है हमारे अपने तुम्हारे मत में महत परिमाण है आत्मा में नित्य है।, तो है।, है तो आत्मा के साथ अपृथक काल इच्छादी का है जैसे महत् परिमाण है वह आत्मा के साथ में अपृथक काल है उसी प्रकार इच्छादी को भी अनादिकाल से अनादि सिद्ध हो जाएगी इच्छादी ठीक है यदि आत्मा साहबक कालों पर इच्छा देना तत्मा ने अनादित्व आत्मा अनादि होने से क्या सिद्ध होगा तदगत महत्व पर जैसे आत्मागत महत्व अनादि है आत्मगत आत्मगत महत परिणाम जैसे अनादि है ठीक है इच्छा आदि में नित्यत्व हो जाएगा और इच्छा इच्छादी नित्य होंगे तो क्या क्या स्थिति होगी मोक्ष नहीं होगा अनिर्भोक्ष हो जाएगा सच्चा अनिर्भोक्ष प्रसंग इत्यादि कहा था आप कौन अनिर्मोक्ष प्रसंग गोसामा है कहते नैया की शंका करे हम मान लेते हैं वैशेषिक बोले मान लेते हैं महत्व महत्व परिमाण के समान इच्छादी अनादिकाल से है अभी तो सिद्ध सिद्ध कर रहा एक काल में दोनों होना आत्मा और इच्छा जब से आत्मा तब से इच्छा मान लेंगे कहेंगे वो अनिष्ट है सच अनिष्ट क्यों आत्मा मोक्ष प्रसंग वो तो अनिष्ट है क्यों फिर आत्मा में मोक्ष की इच्छा मत रखना इच्छा बंधन है इच्छादी बंधन है बंधन ही रहेगा हमेशा मोक्ष के अविनाश मत अनिष्ट होगा एक आगे दूसरे पक्ष में नहीं हम अपृतक कालत्व तो को अभी नहीं कहते हैं अपृतक देशत्व तो को गाएंगे एक देश में होना चार विकल्प दूसरा विकल्प में चलते हैं आप तो सिद्धांत ने चार विकल्प किया दूसरा पक्ष लेकर के वैसे क्यों कहते हैं झगड़े का नौ बोलते हैं एक सिंह टूट जाए तो दूसरा सिंह से लड़ेगा लड़ता रहेगा झगड़ा करना हो कुछ ना कुछ नहीं तो बन जाएगा अपृत देशत्व को हम अवध सिद्ध नहीं मानते अपृतक को नहीं मानते हैं किन्तु अपृतक देश को मानने कहेंगे उसके ऊपर बोलते हैं नृथक देशत्व अवध सिद्ध दूसरे नंबर चार विकल्प हैं उनमें से दूसरे नंबर का विकल्प लेकर के विचार करते हैं एक देश में होने जो वस्तु होते उनको अवध सिद्ध कहेंगे ये कहेंगे तो तंतुपटादी नाम पृथक देशान प्रसन्दा देव भाई तुम्हारे मत में तंतु और पट को आगा अवय और अवयभी संबंध है इनका पट है अवयभी और तंतु है अवय तो क्या संबंध मानते सिद्ध मानकर संबंध मानते हैं अब हो नहीं पाएगा अब अब देश वाले को ही अवित सिद्ध करना हो तंतु कहां रहेगा अंशु में और पट कहां रहेगा तंतु में भिन्न देश है दोनों तो का मतलब। पट रहेगा तंतु में पट का अधिकारण तंतु और तंतु का अधिकारण अंशु तंतु तो तंतु में नहीं है ना संबंध से अब में रहेगा उसका अवैध अंशु है तो भिन्न देश वाले हो गए तो तंतु पट के जो तुम अयुत सिद्ध मान कर संवाय सिद्ध संबंध मानते हो वो नहीं पाएगा नृथक देश सत्यम अयुत सिद्धत्म अपृथक देश तो को अयुत सिद्ध कहो तुम्हारी भाषा में अगर तंतु पटा देना जैसे तंतु पटे घट और कपाल है कपाल कपालिका में रहेगा घट कपाल में रहेगा भिन्न भिन्न देश है दोनों एक देश का है और वह आयुति सिद्ध मान के तुम व्यवहार कर रहे हो घट का कपाल का अयुति सिद्ध है संभाग कपाल में संभा मानते हो नहीं हो पाएगा तंतु पटाधि नाम पृथक देश तो पृथक देश वाले हैं तंतु का देश है अंशु और पट का देश है तंतु अपना अधिकरण तंतु पटादी नाम पृथक देश भिन्न भिन्न है तंतु का अधिकार अंशु पट का अधिकार में तंतु भिन्न भिन्न देश हो गया यह आपत्ति आ जाएगी जिनको अयुत सिद्ध मान करे संभाव मान रहे तुम नहीं मान पाओगे आठ की टिप्पणियों पृथक देशाना स्वस्व अवय व वो कहा रहेंगे अपने अपने अवय में रहते हैं हा? क्योंकि तंतु भी अवयभी है किसकी अपेक्षा अंश की अपेक्षा और पट अवय है तंतु की अपेक्षा अपने अपने अवय में रहते हैं सब एक देश हो नहीं पाएंगे बोलना सरल है अभी तुम तो का संभाव संबंध ने कहा यह भी नहीं बना तीसरा नंबर है अपृथक स्वभावत्व वाला है वो तो बोलेंगे अपृत्यक्ष स्वभाव एक ही स्वभाव वाले हों उनको हम अवधि मानते हैं उनका संबंध होता है परस्पर ये मान्यता है यदि है तो इसके बारे में बोलते हैं ना अप्रथ स्वभाव तुम अवधि तुम अप्रथक्ष सकते क्यों भेद पक्ष परीक्षा या इसी में क्या होगा फिर भेद पक्ष ये अभय अभ्य आदि भेद करके बोलना बनेगा ही ना भेद पक्ष समाप्त हो जाएगा द्रव्य से गुण भिन्न न बोलते हो होगा ही ना क्यों तो एक ही स्वभाव वाले में तो भेद नहीं होगा ना फिर द्रव्य से गुण भिन्न है गुण से द्रव्य भिन्न है ऐसा मानना संभव नहीं होगा अवय से अवयभी भिन्न है अवयभी से अवय भिन्न है ये जो व्यवहार करते हो होने पाए क्यों एक ही स्वभाव है तो एक ही होगा ना वो ये दोष आ जाएगा इस मत में भी ना अब स्वभाव तुम अवित स्वभाव भी नहीं क्यों भेद स्थिति में फिर भेद पक्ष रहेगा ही नहीं एक ही हो गया वो तो फिर वहां संबंध कहाँ से आएगा जो अभेद है संभा कहाँ रखोगे उनको कहाँ रखोगे उनमें संभव और चौथे नंबर में एक बोले जिसका संयोग और विभाग होने पाता है जैसे अवयव और अवयवी का जैसे दो घट पड़े हों तो उनका तो संयोग हो जाता है विभाग हो जाता है घट और पट दो हों संयोग हो जाता है विवाह होता घट और कपाल का न संयोग पाता है न विभाग हो पाता है संयोग विभाग के योग्य न हो वो अयुत सिद्ध वस्तु है उसी में रहता है संबंध संभा संब। कहें उसके बारे में बोलते हैं न तो संयोग विभाग अयोग्युदे विकल्प था उसके बारे में कहे वो भी नहीं होगा देवदत्त से हस्तादी नाम ज अुत सिद्धि अभाव संयोग विभाग के अयोग्य वस्तु होगा उसको यदि अयुत सिद्ध बोलेंगे देवदत्त और हाथ नैया एक माना है अलग माना है अलग मानता है हाथ अलग है देवदत्ता अलग है वो अवय है ये अवय भी है भिन्न मानते है भिन्न मान के तो संबंध संयोग कल्पना करेंगे ना भिन्न मानते हैं तो देवदत्त से हस्ताद नाम देवदत्त व्यक्ति और उसके जो हाथ आदि है इनका अयुद्य सिद्धि अभाव पाता अयुद्ध सिद्धि की सिद्धि नहीं हो पाएगी वो भी संयोग और विभाग के अयोग्य रहते हैं वहां संयोग विभाग हो जाता है अलग मानते हैं किंतु वो तो हो नहीं ऐसे पाएगी अभाव सिद्ध हो जाएगी कहा इसको स्वीकार कर एक सिद्धांत बोलते हैं समवाय से द्रव्य मा, तो अन्य संबंध लगातार अन्य संबंधांतरम अस्थिवादेश और दूसरा दोष देना चाहते हैं समवाय जो मानते हो तुम जैसे अवयव और अवयवी का संबंध को तो समवाय मानते हो समाय संबंध मानते हो वो जो द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है जिस द्रव्य का समवाय जिस द्रव्य में रहना होगा जैसे शरीर का समवाह हस्तादि में रहना है तो अवयव का संबंध अवयव में होता है वो जो समवाय है वो द्रव्यो द्रव्य द्रब्य से भिन्न है कि अभिन्न पहले यहां से शुरू करते हैं समवाय द्रव्य से भिन्न है अभिन्न ये बोलते हैं समवाय से द्रव्य अन्य समवाय द्रव्य से अभिन्न है ऐसे मान <coughs> तावन मातृत्व नहीं फिर द्रव्य ही हो गया समवाही कहाँ रहा हो अगर द्रव्य से अभिन्न है तो द्रव्य से अतिरिक्त रहा नहीं तावन मातृत्व उतने मात्र से हो गया संबंध तत्सबंध तो फिर द्रव्य ही है तो क्या संबंध दिखाना वहा संबंध का संवाय संबंध का व्याघात हो जाएगा बोलना विरुद्ध हो जाएगा द्रव्य मान लेना फिर संवाय संबंध मानना होगा नहीं समवाय द्रव्य अन्यत्व द्रव्य से दी अभिन्न है जिस द्रव्य का सम्वाय होना उसे यदि अभिन्न है सम्वाय तो स्थिति में तावन मातृत्व ना द्रव्य मातृत्व तो है द्रव्यत्व मात्र हो तत्वत्व व्याघात हो समय संबंध का व्याघात होगा ततो अन्यत्व अन्य नहीं द्रव्य से भिन्न है संबंध है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रखना है संबंध रखना भिन्न मानोगे अन्यत्व तेरह संबंधा तरह बसने वाले जैसे अवयवी को अवय में सम्वाय से रखते हो संबंध है तो समवाय भी एक स्वतंत्र पदार्थ है सात पदार्थ में एक पदार्थ है ठीक है माने जैसे घट रहेगा कपाल में समवाय संबंध से वो तो घट रहा समवाय भी एक वस्तु है वो किस संबंध से रहेगा कपाल में उसका भी तो संबंध होगा वो तो घट का और कपाल का संबंध हो गया समवाय समवाय भी एक वस्तु है जैसे घट एक वस्तु था संबंध से बैठा है उसी प्रकार समवाय भी एक वस्तु है सात पदार्थ एक पदार्थ है तुम्हारे यहां तो वो किस संबंध से रहेगा वो कपाल में वो कहेंगे द्रव्य से भिन्न मानो ते मान द्रव्य से भिन्न मान्यता तेरा संबंध अंतर उस का फिर संवाय का अन्य संबंध आएगी नहीं द्रव्य है समवाय संबंध से रखना पड़ा वैसे ही रह नहीं पाया वैसे संबंध भी एक संबंध है समवाय भी एक संबंध है तो उसको किस संबंध से रखना उसको की एक कल्पना करेंगे फिर वो जो अभी नया आया संबंध किससे रहेगा फिर एक कल्पना होगा करते करते करते अनवस्था में चले जाओगे संबंध अस्थित आद्य यदि है संबंध का भी संबंध है तो क्या होगा अनवस्था महत्व ये मानकर क्या समवाय से समवाय से द्रव्या द्रव्य सम्बंधांतर वाच्य समवाय यदि द्रव्य से अन्य मान्य पर क्या होगा द्रव्य से उसके भी अन्य संबंध समवाय को रखने के लिए भी संबंध की कथन करना पड़ेगा जैसे द्रव्य को रखने के लिए संबंध की आवश्यकता पड़ेगी क्यों एक पदार्थ है इस प्रकार समवाय भी एक पदार्थ है तो उसको रखने के लिए भी एक संबंध की आवश्यकता होगी फिर वो भी जो आएगा संबंध वो भी एक पदार्थ ही होगा उसके रखने के लिए एक और संबंध होगा करते करते अनवस्था समवाय से संबंधान द्रव्य के साथ उसका संबंधा समवाय का अन्य सम्बन्ध कहना होगा यथा द्रव्य गुण हो जैसे द्रव्य और गुण का संबंध क्या मानते हो समवाय मानते हो ना द्रव्य से भिन्न मानते हो गुण को तो भिन्न वस्तु के लिए एक संबंध की आवश्यकता है रखने के लिए द्रव्य और गुण रूपाधि गुण जो होंगे द्रव्य में किस संबंध से रहते हैं संबंध से हम पूछ रहे हैं वो जो गुण रह गया द्रव्य में समवाय संबंध से वो समवाहित किस संबंध से रहेगा वो भी एक वस्तु है जैसे गुण एक वस्तु था द्रव्य में समवाहित संबंध से बैठ रहा है और समवाय भी एक वस्तु है साठ पदार्थ एक पदार्थ है वो किस संबंध से अन्य संबंध करते करते अनवस्था वो कहेंगे नहीं नहीं समवाय का संबंध नहीं होता हमारे गुरुजन ने नित्य संबंधों समवाय ऐसा कहा हुआ है समवाय का, का संबंध नहीं होता अन्य का होता है समवाय का संबंध नहीं होता गुणगुणी का होता है अवय वायु का होता है क्रिया क्रियावन का होता है जाति व्यक्ति का होता है नित्य त्रिव विशेष का होता है पांच जगहों में देखा है समवाय संबंध समवाय का संबंध नहीं होता नित्य संबंध नित्य संबंध का स्वपर निर्वाह का ऐसा मान नित्य संबंधो समय सम्वादी न संबंधांतरम बात समय सम्बंधान से अध्याय करना पड़ेगा वो कहे कि संबंध की कल्पना नहीं करनी चाहिए उसके लिए द्रव्य माने अवय भी आदि तो रहेंगे संवाय संबंध से क्यों तो संवाय जो होगा वो नित्य संबंध है उसके लिए अन्य संबंध की कल्पना नहीं करनी चाहिए वो नित्य संबंध है ऐसा कहे है तो सिद्धांत के ऐसा मानने पर क्या होगा तथा सिद्धांत कहते हैं तथा नित्य संबंध प्रसंगात क्या होगा देखो संबंध नित्य है जो माने और द्रव्य का जो संबंध होगा नित्य है तो नित्य वाले जो द्रव्य होंगे दो या गुण या द्रव्य होगा नित्य वाले उसमें भी नित्य नित्य आ जाए क्या आ जाएगा जब सम्बन्ध नित्य है तो व्यक्ति भी नित्य होंगे यही बात है समवाय संबंध बताओ जो सम्वाय संबंध वाले दो होंगे अवय अवय भी हो जाति व्यक्ति हो जैसे भी दो होंगे जहां गुणगुणी हो दो होंगे वो सम्वाय वाले नित्य संबंध वाले हैं नित्य संबंध बताओ नित्य संबंध प्रसंग उनका भी संबंध नित्य ही होगा ऐसे फिर क्या होगा कौन तत्व फिर पृथक तो प्रथा समाप्त हो जाए लिल्ल प्रथा समाप्त एक सिद्धांत एक दो नित्य निध पूर्वाधिक पूर्वक्षम समवायसता प्रयुक्त कहते हैं नि्य संबंध द्वारा क्या दिखाया है समवायसता निषेध्य समवाय के साथ दूसरा संबंध का निषेध किया जाता है नित्य संबंध एव ऐसा समवाय का संबंध वाले के साथ संबंध नहीं होता संबंध बता समवा संबंध निष्चिधे समवाय वाली के व्यक्ति के साथ में समवाय का संबंध का निश्चित किया जाता है के संबंध एवं कार्बंधता ठीक है संबंध संबंध संबंधवान जो आना है वो निशा की निषेद किया जाता है संबंध वाला नहीं है वो माने संबंध वाला नहीं बन सकता है वकार के द्वारा ऐसा निश्चय होता है पूर्ववादी के मन होता है एवकार नित्य पद स्वर लगता है यही नित्य पद के स्वर लिया गया वकार लिया गया ये दो नंबर सिद्धांत का पृथक तो उन्पत्ति अगर नित्य संबंध है नित्य है तो संबंधी भी नित्य ही होंगे संबंध वाले भी नित्य होंगे उस स्थिति में फिर भेद प्रथा समाप्ति हो जाए पृथक तो प्रथा समाप्ति होगी सब नित्य एक ही होगा माने अन अभेद प्रतिपादित ये पृथक तो अनुपत्ति के द्वारा अभेद सिद्ध किया है अच्छा भाष्य में आगे कहते हैं अत्यंत पृथक द्रव्यादि नाम पर्शवत अस्पष्ट द्रव्योरिव ष्युपत्ति देखो ये जो संवायदी संबंध है <coughs> अपृथक माने पर माने ही नहीं बना पृथक मानेगी तब भी नहीं होगा अत्यंत पृथक अत्यंत पृथक होने पर द्रव्य आदि नाम पर्श द्रव्यव्यों का पर्श वाला और हिमालय है और एक उष्ण स्पर्श विंध्याचल है ऐसा दोनों का संबंध में ष्ठी का प्रयोग नहीं होगा संबंध का प्रयोग नहीं होगा षष्ठी माने संबंध है यहाँ भी इसी थी हो जाएगी अत्यंत पृथक भिन्न मानने पर द्रव्य आदि पर्षव स्पर्श द्रव्य एक पर्ष वाला द्रव्य एक स्पर्श वालाश को लेकर चर्चा करेंगे इन द्रव्यों के समानी अर्थ अनुपात में संबंध अनुपति का अर्थ क्या होता शक्ति कार्था, शक्ति कार्था, है संबंध अर्थ का अर्थ है ष्ठी का अर्थ संबंध संबंध में षष्ठी होती है षष्ठी प्रयोग नहीं होना चाहिए तीन चार की टिप्पणी तीन में कहा अत्यंत इत्यादि भेद भेद भेद है है इसके द्वारा क्या करते हैं संबंध संबंध दिखता तभी की कल्पना की जाती है बिल्कुल अवेद में भी संबंध नहीं होता अत्यंत भिन्न है अत्यंत अभिन्न संबंध नहीं होगा मना थोड़ा सा मनाग भेद और थोड़ा भेद लेकर ही संबंध का प्रयोग होता है तथा लभ्य थे तादात्म्य संबंध आता मना वेद है, मनाग वाला कौन है संबंध आता है तो शीतोष्णी ये मिथो और समय द्रव्य दो द्रव्य है एक शीतष उला द्रव्य है कौन हिमालय और एक उष्ण वाला है कौन विन्ध्याचल शीतोष्ण परशवती ये, ये, ये मिथो असंबद्धे, असंब्ध्य जो संबद्ध नहीं है दोनों का शीतोष्ण वाला शीत वाला उष्ण स्पर्श वाला शीतर्श वाला संबंध नहीं होता के, जो एक को एक को है जो हिमालय कहते हैं कहते हैं बिन्ध्याचल बोलते हैं दोनों का, जैसा संबंध नहीं होता षष्टी का प्रयोग नहीं करेंगे यहां कहते हैं उष्णस्पर्श कैसे कहेंगे शीत स्पर्श वाला तो हिमालय तो है बिन्ध्याजल उष्ण स्पर्श अग्नि थोड़ी है कहते हैं एक शीत स्पर्श कह दिया तो दूसरा अर्थ से निकलता उष्ण स्पर्श वाला ठीक कहते हैं अहिमपत बात विंध्य से उष्ण तुम प्रसिद्ध हिमवत नहीं है ना वो इसलिए विंध्या उष्ण पद करके प्रसिद्ध हुई एक शीत स्पर्श वाला है हिमवत है और दूसरा अहिमवत है कि हिमवत होता है शीत स्पर्श होता है तो अहिमवत उष्ण स्पर्श अर्थ से आ गया अच्छा कोई बोलते हैं ऐसा अर्थ करेंगे यहाँ घटादी परसवत होते हैं घटाधि परसवाले होते हैं वो अस्पर्शव गगनादि और अस्पर्श वाले गुण वाले होते हैं गगनादि गगनादि तय तो इनके समान ऐसा अर्थ करेंगे परसवत स्पर्शवत का अर्थ ऐसा करें भाष्य का अर्थ घटादी और गगनादि के समान परसादी जो है घटादि और अस्पर्श वाले है तर गगनादि इनके समान ये कश्चित सर ऐसा तो होना संभव नहीं है घटादी और गगनादी दृष्टांत नहीं कर सकते क्यों टीका विरोधा टीका में हिमाचल और विंध्याचल दृष्टांत दिया घटादी और गगनादी में घटा जा सकता है किन्तु हमको टीका के, हम के साथ भी चल है टीकाकार को भी देखना है टिप्पणी का कह रहे हैं टीका विरोधा टीका के साथ में विरोध आ जाएगा आमदगिरी के टीका के साथ विरोध आएगा इसलिए वो अर्थ नहीं करना हिमालय और विध्याजल को अर्थ लेना परसवद परसवद के पर्सवत स्पर्शव घटक अगर आदेश संबंध देना और दूसरी बात उसको दृष्टांत देना है नई आयकों को समझाने के लिए तो वो तो वो मान के बैठा हुआ है पहले से ही उसने संबंध स्वीकार किया है संयुक्त संबंध मानता है घटका और आकाश का क्या संबंध मानता है संयुक्त संबंध मानता है यहाँ तो संबंध का अभाव दिखाना है परसवत स्पर्शवत पदार्थों में तो वो तो संयुक्त संबंध मानता है आकाश का घटादी के साथ सम्बन्ध है आकाश सर्वत्र है सर्व सर्वमूर्त द्रव्य व्यापी विभूतों का लक्षण एक ही है ना जितने भी मूर्त पदार्थ है सबके साथ में संयोगी है वो उसी को विभू कहते सर्वमूर्त द्रव्य व्यापी तुम विभूत भीभु का लक्षण यही है उनका जितने मूर्त द्रव्य है सबके साथ पांच है मूर्त द्रव्य पांच मानते हैं पृथ्वी जलते वायु मनु पर उपका तत्व ने कहा घट गगना घट और गगना का जो संबंध है संयोग संबंध है आकाश आदि का पर उपका तत्व वैशेष नहीं आई के रूप का नहीं स्वीकार करके बैठे हुए संबंध हुआ हम तो संबंध का अभाव दिखाने के परस और अस्पर्श भाष्यकार ये वाणी है यहाँ ये तम प्रति तथा दृष्टान्त अस उन नैयायिका आदि के प्रति वो दृष्टांत देना संभव नहीं है वो तो संबंध मान के बैठे वहां स्पर्शव अस्पर्शवद में संबंध मान के बैठे यदि अलम और ज्यादा विस्तार लेकर यहाँ रखते हैं ऐसा कहा अच्छा भाष्य में कहते हैं आगे इच्छादी उपजन अपायबद्ध गुणवत्व चाह आत्मोन अनी तत्व प्रसंग जैसे इच्छादी उत्पन्न होते हैं नाश होते हैं तो उत्पन्न विनाश गुण वाला आत्मा को यदि मानेंगे तो जैसे इच्छादी अनित्य होंगे नाश विनाशी होंगे आत्मा भी विनाशी होगा जो क्यों उपजन अपर्म धर्म गए आत्मा उत्पत्ति क्रिया विनाश क्रिया ये होगा इच्छादी उपजन अबाय जैसे इच्छादी के उपलब्धि होना नाष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना है ऐसा आत्मा को मानेंगे ऐसा इच्छादी वाला मानेगे गुणवान मानने पर ऐसे गुण वाला मानने पर आत्मा भी विकारी हो जाए अनितत्व प्रसंग में अनित्य दोष आ जाएगा जो उत्पन्न विनाश वाला होता है वो सवैव होता है जो सावैव होता है अनित्य होता है कहाँ देखा है उत्पन्न विनाश देह है फल आदि है उत्पन्न होते हैं सहवयव है अनित्य है तो आत्मा भी अगर उत्पत्ति विनाशिल धर्म से तो क्या होगा के समान फल के समान सात पहुंचा देह फलादी के समान आत्मा में क्रियावान भी मानना पड़ेगा उत्पत्ति विनाश क्रिया लगी हुई है देह में फलादि में वैसे आत्मा को मानना पड़ेगा ये भी दोष है यदि दोष हो अपरिहार्य हो इन दोषों का नई आयंग द्वारा परिहार करना संभव नहीं है हाँ फिर पूछेंगे हमारा आपके मत में कैसे होगा ये सारी व्यवस्था एक आत्मवादी है आप तो फिर ये सारी व्यवस्था कैसे होगी सुख दुखादि की व्यवस्था कहते हैं हमारे यहाँ होता है हो जाता है ऐसा होता है महामाया है एक सब होता है ऋषि एक ही है तो किसी को भयभीत कर रही है किसी को हर्ष कर रही है सब कुछ कर रही बात बहुत कुछ करा सकती है ऐसे होता है यथातु तो सिद्धांत अपने मत बता दे यथात तो जब ऐसी मानेंगे आकाश आकाशस यथा तो आकाशस्य अविद्या अध्यारोपित रजो धुआ महत्वादि दोष जैसे आकाश में दोष दिखाई पड़ता है अज्ञान से कल्पित दोष दिखाई पड़ता है वास्तविक दोष नहीं है यथा एक जो रजो धुआदि उसी के यहां पर घटाना जा रहे हैं यथा तो आकाशस्य अविद्या अध्यारोपित वास्तव में आकाश में न धुआं हो सकता है ना वहां पर धूल भरा जा सकता है आकाश में कुछ नहीं होगा निर्भय पदार्थ है, उसमें कुछ नहीं लेगा वो जब अविद्या के द्वारा आरोपित धूम आरोपित राजादी का कल्पना हो जाती है मल्लादि में तो उसका काल में मल्लादि से युक्त हो ऐसे माना जाता है तथा तब उसी प्रकार तथा आत्मो अविद्या अध्यारोपिता बुद्धादि उपाधि के सुख दुखादि दोषे बंद मोक्षादि दो व्यावहारिक इसी प्रकार आत्मा में भी अविद्या के द्वारा आरोपित जो बुद्धि आदि है कोई उपाधि है आरोपित बुद्धिदि उपाधि के द्वारा रचा गया जो सुख दुखादि दोष है बुद्धि आदि के सुख दुख आत्मा में अला डाल रहा है के, के कारण कहीं धर्म कहीं डालता है ऐसा मानने बंद मोक्षा व्यवस्था व्यावहारिक व्यवस्था बन जाए जब तक बुद्धि आदमी सुख दुख था उसका आत्मा का मानता है तब तो तक बंधन है आत्मा का जब नहीं मानता है व्यावहारिक तो व्यवस्था है बन जाएंगे सर्ववादी भी अविद्याकृत तो व्यवहार कहते हैं ये केवल अविद्याकृत व्यवहार हम वेदांति ही स्वीकार करते हैं ये बात नहीं ने, ने माना है शरीर में जो आत्मबुद्धि हो रही है ये सभी मानते हैं अविद्यात है। हम मनुष्य कि कोई भी नहीं मानता के आत्मा मनुष्य ही करके फिर भी व्यवहार कर रहे हैं सभी वादी मानते अविद्याकृत व्यवहार मानते हैं केवल वेदांति नहीं ये कहते हैं सर्ववादी भी अविद्यात व्यवहार अब होगा ब्राह्मण हम अमुक आदि जो बोलते हैं ना अविद्यालन बोल रहा है सभी वादी ये मान रहे सबको ये है ये वास्तविक नहीं है अमुक ब्राह्मण स्वर्ग गया ब्राह्मण गया स्वर्ग जो भी गया अलग गया ब्राह्मण नहीं गया वो, वो जानता है मैं इस शरीर विशिष्ट होकर के कर्म करूंगा और उस शरीर विशिष्ट होकर के फल भोगा ऐसी बुद्धि यही शरीर ले जाऊंगा नहीं अभी ब्राह्मण है हो सकता दूसरे जन्म में दूसरे बनकर के फल भोगे पता है अविद्याकृत व्यवहार है सभी मानते हैं सर्ववादी भीर अविद्याकृत व्यवहार अविव्यवहार सभी ने स्वीकार किया है अविद्यात व्यवहार शरीर आदि में जो जाति आदि लगा कर जो तो कर्म आदि करते हैं सभी ने माना है परमार्थ से इस व्यवहार को परमार्थ किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है और हमसे लड़ते हैं तो फिर पारमार्थिक भेद पारमार्थिक भेद करके आते हैं तो में स्वीकार नहीं किया कैसे टीकाकार पष्टीकरण करेंगे तस्मात इसी कारण से आत्मभेद परिकल्पना पृथ्वी में तारियते है बेकार व्यर्थ है आत्मभेद कल्पना करना वास्तविक तो भेद काल्पनिक भेद से जब काम चल जाता है तो वास्तविक भेद आत्मभेद की कल्पना ये तार्किक जितने सांख्य है नई आयिक है वैश्विक है सब तार्किक आत्मभेद की कल्पना मतलब किया जाता है किया जाता है वास्तव में आत्मभेद न करने पर भी व्यवस्था चल जाती है व्यावहारिक भेद को लेकर के व्यवस्था चल जा भेद को लेकर के चलना है उसके लिए पारमार्थिक भेद की कल्पना करने जाता है नवाच्यम समुनाशाच तो यह पूर्वाधिक की शंका थी ये समवाय नित्य संबंध इति नवाच्यम इति ऐसा है तो वहां पर संबंधांतरम ये शेष जोड़ना पड़ेगा पूर्वादि के भाष्य में जोड़ना होगा का समवायु नित्य संबंध इति संबंधांतरम नवाच्यम संबंधांतर की कल्पना करनी आवश्यकता नहीं ऐसा कहा यह शेष वहां भाष्य में शेष लगाने को बोला ठीक आगे से नित्य संबंध सम्रव्य गुणादी नाम तद्य कम्बापतिष्य सिद्धांत जाते हैं समवाय नित्य संबंध मानव गेदी उसके लिए अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं हमने पूछा था समवाय माने गुण गुणी में रहेगा समवाय संबंध से समवाय भी एक वस्तु वो किस संबंध से रहेगा तो दूसरा संबंध अन दोष में जाना कहते हैं ना वो नित्य संबंध है इसके अन्य संबंध की कल्पना की आवश्यकता नहीं जो है सम्वाये नित्य संबंध ऐसा कहाष देते हैं समवाय से नित्य संबंध समवायद नित्य संबंध मानव स्थिति में समवाय द्रव्य गुण आदि नाम तो द्रव्य गुण आदि वस्तु समवाय वाले हैं दो में समवाय रहेगा संबंध और दो निष्ठा होता है एक निष्ठा तो होगा नहीं द्रव्य गुण दोनों जो भी होंगे अभय अभि जो भी होंगे समवायता समय वाले जो द्रव्य गुणा दिया इनका भी तद्वत्त्य तद भेद से कदाचित अभी अनुपलब्ध है भेद अनुकूल कभी भी मिलेगा नहीं तो फिर पृथक तो प्रथा भेद प्रथा समाप्त हो जाएगी नित्य पांच के में कहा भेद व्यवहार प्रथा तथा तथा समवाय सम्बन्धवता नित्य संबंध प्रसंगात पृथक अनुपत्ति जैसे संवाय संबंध नित्य संबंध है उसी प्रकार संवाय वाला भी जो होगा नित्य होने से तथा नित्य संबंध होने से संभा वाला जो होंगे संबंध आ जाएगा पृथक तो प्रथा नहीं जाएगी ठीक है संयोगी संवाह साम स देखो भाई नहीं आई क्या मानते संयोग तो रहेगा संवाय संबंध से देखो घट रहेगा भूतल में संयोग संबंध से घट का भूतल का संबंध होता है संयोग गुण है और वो भूतल गुणी हो जाता है तो संयोग किस संबंध रहेगावाय संबंध से संयोग रहेगा संवाय संबंध से घट रहेगा संयोग संबंध से फिर संवाय किस संबंध से कहते हैं वो तो नित्य संबंध है ऐसा मानते हैं उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करने जा रहे ये चकार दिया है तथा चमे जो चकार दिया है चकार दिया उस चकार से समान संयोग नित्य संबंध की कल्पना समवाय को करनी है तो संयोग के लिए भी नित्य संबंध मानो फिर एक सम्वाय की कल्पना क्यों करते हो समवाय को रखने के लिए तो कोई संबंध नहीं नित्य संबंध है और संयोग को रखने के लिए समवाय क्या क्या मतलब इसका संयोगी समवाय समान संबंध तो समान है तो फिर उसके लिए क्यों कल्पना करना एक समवाय संबंध की को रखने के लिए समवायं द्रव्यादिश् तथा अनवस्था सियात तद वारणा समवाय से नित्य संबंध अप्योगे नहीं आए गए यदि समवाय को भी अन्य संबंध की कल्पना करें अन्य संबंध से रहेगा ऐसे मान्य पर द्रव्यादि में रहेगा समवाय अन्य सम्बध से तथा अनुवस्था से अनुवस्था दोष आने वाली है उनके पास समवाय एक संबंध से रहेगा फिर वो संबंध एक संबंध से अनवस्था दोष उसको रोकने के लिए क्या किया समवाय को नित्य संबंध मान लिया नित्य संबंध न्यायिक नहीं आय को मान लिया ऐसा नित्य संबंध कहा तथा चार असर स्वरूपे नहीं मानी वो अपने रूप से ही रहेगा नित्य संबंध रूप से रहेगा स्वरूप स्वरूप संबंध से रहेगा समवाय तथा उसी प्रकार संयोग को भी स्वरूप संबंध से रहता मान लो क्यों वहां एक समवाय की कल्पना करना वहां जाकर करके आगे बढ़ना नहीं है तो पहली सीढ़ी में बैठ जाओ ना संयोग के लिए कल्पना क्यों करना समवाय की यही कहते हैं तब संयोग है वह स्वरूप एम संयोग को ही स्वरूप संबंध से रख लो जैसे सम्वाय को रखना है आगे उसी प्रकार क्यों नाम दूर? समवाय दुर्व्यसना क्या समवाय की कल्पना करके दुर्व्यसना की कल्पना से क्या लेना है क्या फल मिलेगा जब वहां जाकर के रुकना आए पहले ही रुक जाओ ना संयुक्त सोल्यूशन से रहेगा फिर उसके लिए समवाय समुद्ध की कल्पना क्यों करना दुर्दना समवाय समय यहाँ पर समवायिक समान दिखाया चकार के द्वारा तथा चकार से ऐसे दिखाया समझना कहा ठीक है समवाय से समवाय भी गुणादी नाम जो द्रव्य अत्यंत भेदे हिमोरिव संबंध अनुपत ये कहते हैं समवाय को समवायी जो पदार्थ है अपना गुणादि का द्रव्य के साथ समवाय तो उसके समवायी जो होंगे द्रव्य गुण दोनों उनके द्रव्य गुण रहेगा समवाय सम्बन्ध से द्रव्य और गुण में रहेगा वो समवायी हो जाएंगे दोनों द्रव्य गुण समवायी भी समवाय वाले समवाय से समवायर द्रव्य गुणादि नाम च्रव्य गुण आदि होगा द्रव्य अत्यंत भेदे द्रव्य से अत्यंत भेद मानने पर माने समवाय का समवायी से भेद मानने पर और गुणादियों का द्रव्य से अत्यंत भिन्न मानने पर अत्यंत भेद हिमिध्य हाँ हिमालय और विंध्या के समान संबंध नहीं हो पाएगा न समवाय का समवाय के साथ संबंध होगा न गुणादि का द्रव्य के साथ संबंध अत्यंत भिन्न मान्य पर इसी पंक्ति को देख करके कहा वो टिप्पणी जो कहा था ऐसे कुछ लोग बोलते हैं घट और आकाश परस वो ले नहीं सकते हैं टीका विरोध होगा व्यवहारता व्यवहार उनमें फिर व्यवहार नहीं सब स्वतंत्र हो जाएंगे मान समवाय परतंत्र होकर के संभाई में रहेगा गुणादी परतंत्र होकर द्रव्य में रहेगा इत्यादि सिद्ध नहीं होगा क्या कहा समय हो गया है टीका थोड़ी जाएगा ओत्र कर्णी स्त्रा देवा भत्रम विपश्येम्षेत्रा स्थिर सुशस्तमश ओ श